जैन बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक सत्रह साधक अर्थात सोया हुआ सिद्ध भाग एक प्यारे ओषो एक शिष्य ने केम्बो से पूछा क्या सभी बुद्ध पुरुष निर्वाण के एक ही मार्ग पर अग्रसर होते हैं और सभी युगों में केम्बो ने अपनी छड़ी उठाकर हवा में शून्य की आकृति बनाते हुए कहा यह रहा वह मार्ग यहीं से वह शुरू होता है वह शिष्य फिर उमोन के पास गया और उनसे भी वही सवाल पूछा दोपहरी थी और उमोन के हाथ में पंखा था उसने सभी दिशाओं में पंखा हिलाकर कहा वह मार्ग कहा नहीं है उसका आरंभ नहीं है? और फिर जब किसी ने ममोन से इसी घटना का राज पूछा तब उसने कहा इसके पहले की पहला कदम उठे मंजिल आ जाती है और इसके पूर्व की जीभ हिले वक्तव्य पूरा हो जाता है प्यारे ओषो इस झीन परिचर्चा का अभिप्राय क्या है साधक और सिद्ध में रक्ति भर भी भेद नहीं भेद दिखाई पड़ता है साधक की भ्रांति के कारण साधक भी सिद्ध है अभी उसे इसका पता नहीं चला सिद्ध भी साधक था जब तक पता नहीं था जैसे ही पता चला सिद्ध हो गए तो भेद आत्मा में नहीं है सिर्फ प्रतीति में साधक भी सिद्ध है उस नहीं कौन है इसका पता नहीं साधक अपने ही हाथ भेखारी बनाए सम्राट होना उसकी नियति है सम्राट वो अभी भी है इस क्षण भी साम्राज्य खोया नहीं क्योंकि ये साम्राज्य ऐसा नहीं है जो खोया जा सके स्वभाव का साम्राज्य खोया नहीं जा सकता तो साधक और सिद्ध में रक्ति भर भी फासला नहीं हो नहीं सकता तुम सिद्ध हो ही यह दूसरी बात है कितनी देर तुम इस बात का पता लगाने में लगाओगे कितना समय गुमाओगे यह बात दूसरी है तुमसे और सिद्ध तक कोई यात्रा नहीं होनी है तुमसे और सिद्ध तक सिर्फ स्मरण का फासला है जैसे एक आदमी सोया और एक आदमी जाग के उसके पास बैठ दोनों चेतन है पर एक गहरी नींद में और उसे कुछ भी पता नहीं और वो सपनों में खोया दूसरा जाग कर बैठा उसे सब पता है और सपने टूट गए पर दोनों में वस्तु था भेद है जरा सा हिलाना जरा सा डुलाना घड़ी का अलार्म भी सोए को जगा देगा जैसे ही जागेगा वैसे ही उसने और जागने वाले में जरा भी फर्क न रख जाए फर्क पहले भी ना था बस एक ढका पड़ा था तंद्रा में और एक की तंद्रा टूट गई थी एक को स्मरण आ गया था और एक को अभी स्मरण नहीं आया था पर दोनों की अंतरात्मा में भेद नहीं पहले तो यह बात ठीक से समझ लें अन्यथा अक्सर ऐसा होता है कि साधक यह सोच के कि मैं तो साधक हूं सिद्ध के वचनों से वंचित रह जाते हैं सोचता है यह तो बहुत ऊपर की बात है अपनी समझ के पाप यह तो आकाश की बात है हम पृथ्वी पर खड़े हैं, यह हमारे लिए नहीं लेकिन तुम चाहे कितने ही पृथ्वी पर खड़े हो तुम्हारा सिर सदा आकाश को छू रहा है एक क्षण को भी इससे बचने का कोई उपाय नहीं क्योंकि पृथ्वी भी आकाश में है और तुम जहां भी हो आकाश से घिरे हो बहुत बार यह सोचकर कि यह वचन हमसे बहुत ऊपर के हम आकार ही अपने को नीचे रखने का कारण बन जाते कोई वचन तुमसे ऊपर नहीं क्योंकि कोई अनुभव तुमसे पार नहीं और ब्रह्म अगर कहीं साथ में आकाश में होता तो शायद फासला भी होता लेकिन ब्रह्म तुम्हारे भीतर सीढ़ी लगा के उस तक पहुंचना नहीं सिर्फ आंख खोलकर उस तक पहुंचना है मैंने सुना है एक सरा भी एक रास्ते से गुजर रहा है गहरे नशे में पैर पगमगाते कुछ पता नहीं कहां जा रहा है और एक स्त्री एक नीतिवादी स्त्री शरीर से अति कुरूप बहन कर दिखती उसने उस सराबी को रोका और कहा कि क्या कर रहे हो ये आंतरिक कुरूप था छोड़ो ये बेहोशी हटाओ निंदा के योग हो पाती हो शराबी ने आवाज सुन आंख खोलो देखा इस कुरूप स्त्री को सामने खड़े उसने कहा मैं तो सुबह होश में आ जाऊंगा लेकिन तेरी गुरूपता का क्या हो यह सुबह भी ऐसी ही रहेगी सिद्ध और साधक के बीच जो फर्क है वो सराबी और होश में आने के बीच का फर्क है सुबह जानकर तुम भी पाओगे कि तुम सिद्ध हो वो फासला ऐसा नहीं है कि क्रूपता जैसा हो कि सुबह भी वैसी ही रहेगी चाहे तुम जाओ चाहे तुम सो इस मरण का हल्का सज्ज होकर तुम्हारे सारे संसार को पहा ले जाएगा इस संसार की जगह तुम पाओगे एक स्वच्छ आकाश इसलिए पहली बात तो ये ख्याल मिलेगा कि सिद्ध और साधक का कोई अंतर नहीं भक्त और भगवान में रक्ति भर का फासला नहीं और अगर फासला है तो भक्त के ख्याल में भगवान के ख्याल में नहीं वो भक्त की ही भ्रांति है दूसरी बात चाहे सिद्ध कैसे ही मार्गों से पहुंचे हो उन मार्गों के नाम अनेक हों लेकिन मार्ग एक ही मार्ग दो हो नहीं सकते इसे समझना पड़े थोड़ा कठिन थोड़ा सूक्ष्म अगर हम प्रतिमाएं बनाएं तो लाख तरह की प्रतिमाएं बन सकती लेकिन हम प्रतिमाएं मिटाएं तो मिटाना तो एक ही तरह का होगा तुम तो मकान बनाओ तो आर्किटेक्ट हजार रास्ते बताएंगे मकान बनाने के लेकिन अगर मकान गिराना हो तो किसी आर्किटेक्ट से कुछ पूछने की जरूरत नहीं और मकान किसी भी ढंग का बना हो गिराने का ढंग तो एक ही होगा गिराने में क्या फर्क होगा सिद्धत्व को पाना बुद्धत्व को पाना संसार मिटाने की प्रक्रिया है। कुछ बनाने की नहीं बनाने में भेद होते मिटाने में क्या भेद होता है आकार भिन्न होते निराकार कैसे भिन्न होगा तुम्हारे खीसे में रुपयों हो मेरे खीसे में रुपयों हो फर्क हो सकता है तुम्हारे पास करोड़ हो सकते हैं मेरे पास उंगलियों पेंगे नहीं जा सके इतने हो सकते हैं फर्क हो सकता है। लेकिन तुम्हारा भी खीसा खाली हो मेरा भी खीसा खाली हो तो खाली पन में क्या फर्क हो भरेपन में फर्क हो सकते मात्रा का भेद हो सकता लेकिन खाली की तो कोई मात्रा नहीं होती खाली तो सिर्फ खाली होती वस्तुओं में अंतर होते हैं शून्य में कैसे अंतर होगा सभी शून्य समान होते हैं शायद तुमने सोचा भी ना एक छोटा शून्य बनाओ और एक बहुत बड़ा शून्य बनाओ क्या दोनों में कुछ भेद होगा शून्य का मूल्य तो शून्य है एक में भेद है दो में भेद है तीन में भेद है संख्याओं में अंतर शून्य अभेद है सिद्धत्व को पाना मिटने की प्रक्रिया है खोने की प्रक्रिया है गंगा अलग है यमुना अलग मिल जाएं तो भी दोनों का पानी अलग दिखाई पड़ता है नर्मदा अलग कोई नदी पूर्व की तरफ बह रही कोई पश्चिम की तरफ बह रही है सबका ढंग अलग सबके किनारे यात्रा पथ अलग लेकिन सागर जहां नदियां मिट जाती हैं रूप मिट जाते, वहां कौन सा जल गंगा जल है वहां सभी खारा हो जाते वहां गंगा यमुना और नर्मदा के भेदनी रह जाती बुद्धत्व सागर में खोने का नाम है। वहां व्यक्तित्व शून्य होता है इसलिए मार्ग कितने ही अलग मालूम पड़ते हो अलग हो नहीं सकते मिटने का मार्ग तो एक ही होगा तुम तो नाम अलग रख सकते हो वो तुम्हारी मर्जी है बस नाम का ही भेद दो यथार्थ बिन नहीं हो सकता लेकिन उस यथार्थ को कहने के ढंग बिन हो सकते हैं और दो मूल ढंग वो ख्याल में ले लो तो इस छोटा सा संवाद बड़ा अद्भुत हो जाए दो ढंग है उसे कहने के एक ढंग तो है पूर्ण निषेध का और एक ढंग है पूर्ण विदेह का एक है नेगेटिविटी का एक पॉजिटिविटी का या तो तुम कह सकते हो कि वो सुन शून्य और या तुम कह सकते हो वह पूर्ण मगर दोनों का मतलब एक है क्योंकि पूर्ण भी शून्य पूर्ण कोई संख्या नहीं पूर्ण की कोई मात्रा नहीं है शून्य भी कोई संख्या नहीं उसकी भी कोई मात्रा नहीं शून्य वहां जहां संख्याएं शुरू नहीं हैं और पूर्ण वहां जहां संख्याएं समाप्त हो गई शून्य संख्याओं के पहले का नाम है और पूर्ण संख्याओं के बाद का लेकिन एक मामले में बात साफ है कि संख्या वहां दोनों में नहीं दोनों संख्या शून्य संख्या रिक्त या कहें असंख्या और यह भी हमारे ख्याल में है संख्या के पहले और संख्या के बाद लेकिन संख्या के पहले जो है वही तो संख्या के बाद बचेगा जब संख्याएं शुरू नहीं होती तब शून्य है और जब संख्याएं समाप्त हो जाती तब जो बचता है उसे हम पूर्ण कहते हैं लेकिन बचेगा तो वही जो संख्याओं के पहले था संख्याएं डाल दी थी संख्याएं निकाल ली बचेगा क्या तुम्हारे खिस्सा खाली था शून्य था हमने रुपये डाल दिए फिर हमने रुपए निकाल लिए बचेगा क्या बचेगा वही जो रुपए डालने के पहले था तो पूर्ण हमारे कहने का ढंग अन्यथा शून्य ही है न शून्य की कोई सीमा है न पूर्ण की कोई सीमा है दोनों के बीच में सब सीमाएं और ये दोनों असीम हैं। लेकिन दो असीम हो नहीं सकते ये थोड़ा गणित का गहरा सवाल है। असीम तो एक ही हो सकता है क्योंकि अगर दो असीम हो तो एक दूसरे की सीमा बनाएंगे दो असीम नहीं हो सकते सीमित अनंत हो सकते हैं इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि दो ईश्वर नहीं हो सकते क्योंकि अगर दो होंगे तो वो एक दूसरे की सीमा बनाएंगे दूसरे से सीमा निर्मित हो जाएगी तो असीम ना हो पाएंगे असीम तो एक ही होगा इन्फिनिट एक ही होगा संख्या के पहले हम उसे शून्य कहते हैं संख्या के बाद पूर्ण कहते हैं लेकिन वो एक है तो प्रकट से किया जा सकता है और दो तरह के चित्त एक चित्त है जो शून्य को शून्य में आनंद लेता है और एक चित्त है जो पूर्ण में आनंद लेता इसलिए दुनिया के सारे धर्म अभिव्यक्तियों के भेद बुद्ध शून्य में रस लेते हैं संख्या के पहले वे कहते हैं संख्या की उलझन नहीं क्यों जाना संख्या के पहले जो है उसी में उनका रस है तो वे शून्य का प्रयोग करते हैं संकल्प पूर्ण का प्रयोग करते हैं वे कहते हैं संख्या के बाद लेकिन जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि शंकर और बुद्ध एक ही बात कह रहे हैं इसलिए रामानुज ने शंकर की आलोचना में एक शब्द उपयोग किया है वो है प्रछन्न बौद्ध छिपा हुआ बौद्ध शंकर से बड़ा आलोचक खोजना मुश्किल है बुद्ध का शंकर ने बड़ी गहरी आलोचना की क्योंकि शंकर पूर्ण के आग्रही शून्य की भाषा उन्हें जचती है वो कहते हैं शून्य तो नकार है परमात्मा परमात्मा नकार नहीं है वो पूर्ण है वो सब कुछ है उसे मत कहो कुछ भी नहीं उसे कहो सब कुछ वो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है शून्य नहीं है पूर्ण है तो शंकर आलोचना करते हैं बुद्ध की लेकिन रामानुज ने कहा कि संकर छिपे हुए बौद्ध इनमें जरा भी वेद नहीं बुद्ध मौर्य है भी नहीं क्योंकि तुम पूर्ण की कोई भी परिभाषा करो वो शून्य की ही परिभाषा होगी तुम शून्य के लिए कुछ भी कहो वो पूर्ण नहीं होगा अब हम इस संवाद में प्रवेश करें एक शिष्य ने कैंबो से पूछा क्या सभी बुद्ध पुरुष निर्वाण के एक ही मार्ग पर अग्रसर होते हैं और सभी युगों में सभी युगों से सदा से केंबो एक बुद्ध पुरुष है एक जागृत चेतन है क्या सभी बुद्ध पुरुष निर्माण के एक ही मार्ग पर अग्रसर होते हैं और सभी युगों से सदा से केंबो ने अपनी छड़ी उठाकर हवा में शून्य की आकृति बनाते हुए कहा यह रहा वह मार्ग यहीं से वह शुरू होता खड़ी उठाकर हवा में शून्य की आकृति बना दी केम्बो ने और कहा ये रहा वो मार्ग यहीं से सब शुरू होता है यहीं से सब बुद्ध जाते हैं उत्तर बड़ा बारीक है और ठीक किया केम्बो ने कि के जमीन पर खड़िया से आकृति न बनाई क्योंकि जमीन पर खड़िया से बनाई गई आकृति शून्य नहीं हो सकती आकृति बन जाए तो निराकार हो जाती। ठीक किया कैंबो ने खाली आकाश में छड़ी से आकृति बना दी बन भी ना पाई और खो गई तीन तरह की आकृतियां पत्थर पर आकृति बनाओ सदियों तक टिकती पानी पर आकृति बनाओ बनती है मिट जाती आकाश में आकृति बनाओ बनती ही नहीं इसलिए इस्लाम विरोध में है पत्थर की मूर्ति के क्योंकि वो कहता पत्थर में तुम आकृति बना रहे हो निराकार की मत बनाओ आकृति मस्जिद को खाली रहने दो मंदिर शून्य रहने दो क्योंकि पत्थर में बनाई आकृति मिट जाएगी वो परमात्मा कभी मिटता नहीं इसलिए इस्लाम मूर्तियों को मिटाता रहा है क्योंकि तुम मूर्तियां बनाकर परमात्मा को मिटा रहे हो हटाओ मूर्तियों मूर्त वो नहीं है उसे अमूर्त ही रहने दो इस्लाम पसंद करेगा कैंबो की बात उसने शून्य में आकृति बनाई पानी पर बनाओ तो खिचती है मिट जाती है पत्थर पर बनाओ टिकती है आकाश में बनाओ न बनती न मिटने का कोई सवाल और कहा कि ये रहा वो मार्ग जिस दिन तुम भी तुम्हारा अहंकार तुम्हारी अस्मिता तुम्हारा होना आकाश में खींची हुई सूने की आकृति की भांति हो जाए उसी दिन तुम बुद्ध हो जाओ बुद्ध तो तुम अभी भी हो लेकिन तुमने खड़िया मिट्टी से अपनी आकृति खींच ली या तुम कोशिश कर रहे हो पत्थर पर आकृति बनाने की लोग मरते हैं तो पत्थर पर नाम खोद जाते हैं। लोग पहाड़ों पर जाते हैं यात्रा को तो पत्थरों पर नाम खोद आते बड़ा मोर है बने रहने का किसी भी तरह मैं बच्चू खो न जाऊं कुछ भी नाम रेखा रह जाए तो मंदिर बनाते हैं मस्जिद बनाते हैं लेकिन सारी चेष्टा अहंकार की और अहंकार का अर्थ हुआ जहां रेखा नहीं खींचनी थी वहां तुमने रेखा खींच ली और आकृति बना ली बस यही सिद्ध और साधक का फर्क है कि साधक आकृतियां खींच रहा है और सिद्ध समझ गया है कि आकृतियां व्यर्थ निराकार होना मेरा निरा स्वभाव केंबो ने अपनी छड़ी उठाकर हवा में शून्य की आकृति बनाते हुए कहा यह रहा व्यामार हो जाओ शून्य बन जाओगे बुद्ध हो जाओ खाली तुम्हारी नाव में कोई यात्री ना रहे तुम शून्य घर हो जाओ, जहां कोई भी नहीं है एक सन्नाटा है, एक मौ जहां शब्द भी नहीं उठते जहां लहन तरंगे नहीं देती जहां कोई आकृति निर्मित नहीं होती जहां सब सन्नाटा है जहां कोई प्रतिध्वनि भी नहीं गूंजती तुम तो हो जाओ ऐसे बस यहीं से मार्ग शुरू होता है शून्य हो जाने की कला ही महाकला है जिसने जान लिया मिटना उसने पाने का राज पा लिया मलूक ने कहा है राम द्वारे जो मरे फिर बहुल मरना हो राम के दरवाजे पर जो मर जाना सीख जाता है फिर उसकी मृत्यु नहीं होती उसने अमृत का सूत्र पाल लिया पर तो राम के द्वार पर तुम्हारी हालत उल्टी है तुम्हारे द्वार पर राम मरे पड़े तुम कितने ही राम राम जपते हो लेकिन राम को तुम सेवक बनाने की कोशिश में लगे हो राम को भी तुम नियोजित कर रहे हो अपने काम तुम परमात्मा को भी काम में लगाने की कोशिश में हो तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं मांगे लड़का पैदा हो जाए कि धन मिल जाए कि नौकरी बड़ी हो जाए तुम परमात्मा से भी कुछ शोषण का संबंध रखना चाहते हो तुम उसकी हत्या कर रहे हो निश ने एक के किताब लिखी है दस स्पेक्ट झरथुस्त्र उसके किताब में बड़ी मीठी कहानी कि झरथुस्त्र पहाड़ से नीचे उतरा बाजार में गया भागता हुआ चीख उसने लगाई और कि सुनो तुम अपने काम में लगे हो दुकाने खोले धंधा कर रहे तुम्हें पता नहीं कि ईश्वर मर गए लोग हंसने लगे तो उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हुआ किसी ने उसकी बात सुनी नहीं मानी नहीं लोग अपने काम में लगे रहे तो जरथुस ने स्वयं से कहा ऐसा मालूम होता है इन तक अभी खबर नहीं पहुंची लेकिन तब जरथुस सोचने लगा यह कैसे हो सकता है क्योंकि इन्हीं तो उसकी हत्या की और इन तक की उसकी खबर नहीं पहुंची तो सोचा ने जस पुजारियों को पता होगा क्योंकि वे परमात्मा की प्रतिनिधि उसने मंदिरों पर द्वारों पर दस्तक दी मस्जिदों को हिलाया और कहा कि सुनो किसकी पूजा कर रहे वो मर चुका पुजारियों ने कहा बाहर हटो इस तरह की नास्तिकता की बात मत करो और जस ने कहा हत हो गई तुम्ही उसकी गर्दन दवाई और तुम्हें को उसका पता नहीं खूब बोले बने बैठ तुम पूछते फिरते तो हुए ईश्वर कहां हैं और तुमने उसे मार डाला दरवाजे पर अहंकार ईश्वर किया हाँ क्या है क्योंकि अहंकार यह कह रहा है मैं हूं तू नहीं और अगर तू भी है तो मेरे लिए तू है मैंने राम द्वारे जो मरे फिर गवीर नंबर हो निर्हंकार का अर्थ है शून्यता कि मैं अपने को छोड़ता हूं तेरे द्वार पर अब मैं नहीं हूं और जिस क्षण तुम नहीं हो उसी क्षण परमात्मा जी बनते तुम दोनों में से एक ही जी सकता है अगर तुम जी रहे हो तो परमात्मा मरेगा। अगर परमात्मा जी रहा है तो तुम मिटोगे तुम दोनों का एक साथ होना संभव नहीं है तुम दोनों विपरीत हो केम्बो ने कहा कि जो ये शून्य बना आकाश में जो बना भी नहीं क्योंकि तुम पकड़ना चाहो इस केम्बो के शून्य को तो पकड़ ना पाओगे तुम मुट्ठी में बांधना चाहो तो बांध ना पाओगे तुम किसी को दिखाना चाहो कि ये बनाया मार्क केम्बो ने तो तुम दिखा ना पाओगे लेकिन इशारा कीमती है कैंबोने का यह रहा वह मार्ग यहीं से वह सूर्य होता है और जो इसमें प्रविष्ट हो गया वो पुथ हो गया मिटने के मार्ग दो कैसे हो सकते हैं मिटने का मार्ग तो एक ही हो सकता है यह भी हो सकता है कोई आदमी पहाड़ से कूंद के मरे कोई आदमी जहर पी के मरे कोई आदमी ट्रेन के नीचे दब के मरे लेकिन फिर भी क्या तुम कहोगे कि मरने के मार्ग अलग हो सकते हैं क्योंकि मरने की घटना तो भीतर एक ही होगी चाहे तुम बाहर से कूदो, चाहे तुम जहर पियो चाहे तुम ट्रेन के नीचे तब जाओ लेकिन मरने की जो घटना है प्रक्रिया है वो तो एक ही होगी फर्क यह हो सकता है कि किसी ने लाल से छड़ी से आकाश में सोने बनाया किसी ने हरी छड़ी से आकाश में सोने बनाया किसी ने पीली छड़ी से आकाश में शून्य बनाया लेकिन छड़ी का रंग क्या शून्य में प्रवेश कर सकता है सुने तो निराकार रहेगा शून्य तो निर्गुण रहेगा शून्य तो निरंग रहेगा तुम्हारी छड़ी का रंग तो शून्य में नहीं उतर सकता तो तुम जहर पी के मरे कि तुम पहाड़ से कूद कर मरे कि सागर में डूब के मरे इससे क्या फर्क पड़ता है जब शरीर से आत्मा अलग होगी तो वो घटना एक ही होने वाली है तुम कैसे अलग हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मस्जिद के सामने टूटे कि तुम मंदिर के सामने टूटे कि तुमने राम के द्वार पर अपने को मिटाया कि तुमने बुद्ध के द्वार पर अपने को मिटाया क्या फर्क पड़ता है छड़ी के रंग शून्य में नहीं उतरेंगे जब तुम मिट जाओगे ना तुम मस्जिद रहेगी ना मंदिर रहेगा ना राम रहेंगे ना कृष्ण ना बुद्ध सुन ही रह जाए उस शून्य का कोई भी नाम नहीं इसलिए केंबो ने ज्यादा बात न की केम्बो ने कहा ये रहा मार्ग यहीं से वह शुरू होता है मार्ग अलग अलग दिखाई पड़ते हो अलग अलग हो नहीं सकते शून्यों में भेद नहीं हो सकता वह शिष्य लेकिन तृप्त न हुआ होगा अन्यथा कहीं और जाने की जरूरत न थी शिष्य बड़े कठिन प्राणी हैं, उनकी बीमारी बड़ी उलझन भरी केम्बो जैसे व्यक्ति के पास पहुंच के भी यह शिष्य तृप्त न हुआ यह कुएं से प्यासा लौट गया इसको कुआ दिखाई ही ना पड़ा बल्कि शायद से कुएं में और समस्याएं दिखाई पड़ी यह जो सवाल लेकर आया था वो तो बना ही रहा यह कैंबो और एक सवाल बन गए इसकी छड़ी इसका आकाश में सन्ने का बनाना और नई समस्याएं खड़ी हो गई कि प्रयोजन क्या है मैंने तो सीधा सा सवाल पूछा था इसने और पहली खड़ी कर दी वो दूसरे गुरु के पास पहुंचा शिष्य एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भटकते रहते हैं और इस तरह भटकने की अगर आदत बन जाए तो गुरु से मिलना असंभव हो जाता है क्योंकि वे पहुंच भी नहीं पाते कि वो दूसरे के पास पहुंचने के लिए बिस्तर बांधने लगते हैं वो जहां भी पहुंचते हैं भीतर नहीं पहुंच पाते बाहर से ही लौट जाते अगर शिष्य में थोड़ी भी समझ होती तो कैंबों की छड़ी पकड़ लेना थी अब कहीं जाने की बात न थी राम का द्वार आ गया यहीं मरना था इस आदमी ने जो बात कही थी इसमें और परिष्कार किया नहीं जा सकता यह आखिरी थी लेकिन शिष्य लौट गया वह शिष्य उमान के पास गया दूसरे बुद्ध पुरुष के पास पहुंचा और उसने उससे भी यही सवाल पूछा दोपहर थी और उमोन के हाथ में पंखा था उसने सभी दिशाओं में पंखा हिलाकर कहा वह मार्ग कहां नहीं उसका आरंभ कहां नहीं कैंबो शून्य का पक्षपाती राह उमोन पूर्ण का पक्षपाती है बुद्ध जैसा था उमोन शंकर जैसा है उसने कहा ये सभी चारों तरफ मार्ग ही मार्ग है सभी कुछ मार्ग है खेम्बो ने तो शून्य खींचा था आकाश में जगह बताइए ये रहा मार्ग उमोन ने अपने पंखे को सब दिशाओं में घुमाया और कहा सभी दिशाएं उसका मार्ग है ये सारा आकाश उसका मार्ग है इससे छोटे से, छोट से काम न चलेगा का। वही वही है तुम जहां खड़े हो वहीं से मार दे कहीं और जाने की जरूरत नहीं तुम जो हो वही मार दे क्योंकि तुम पूर्ण हो शून्य की भाषा में मार्ग की तरफ इंगित हो सकता है पूर्ण की भाषा में इंगित भी नहीं हो सकता अगर शून्य को बताना हो तो उंगली उठाई जा सकती है पूर्ण को बताना हो तो मुट्ठी बांध के ही बताया जा सकता है सब दिशाएं उसी की